दोहावली बाहु पीड़ा की शांति के लिए प्रार्थना तुलसी तनु सर सुख जल जुज रुज गज पर दलत दया निंद देखिये कप के शरी किशोर भुज तरु कोटर रो गही बर बस किस बाहन तुरंत कार्य मिटे कले बाहु विटप सुख बिहग थलू लगे कुपीर खुआ राम कृपा जल सीचियला काशी महिमा मुक्त जन्म महजान जान खान यजहान कर जह बस शंभु भवान सोकाशी से शंकर महिमा जरत सकल सुर बृंद विषम गरल जहि दही न भज सिमति मंद गो कृपाल शंकर सरी संकर जी से प्रार्थना बान के ढका रजनी चहु चोर शंकर निजपुर राखिए चितय सुलोचन कर अपनी आपुही पुर लगाये हाथ के विश्व के करो विश्व के नाथ भगवान लीला की दुर्गीयता और करे अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जोग प्रेम में प्रपंच बाधत है प्रेम शरीर प्रपंच रुजा उपजे अधिक उपाधि तुलसी भली सुबै दई देग ये अभिमान ही बंधन का मूल है हम हमार आचार बड़ भूर भार धर शेष हठ सठ पर बस परत जिम जी कि जीव और दर्पण के प्रतिबिंब की समानता कही मग प्रत जात केहुदरपन में छा तुलसी जो जग जीव गति करी जीव के नाम भगवन माया की दुर्गीयता सुख सागर सुख निद बस सपने सब करता माया माया नाथ की को निहारि जीव की तीन दशाए जीव शिव समय सपने जागत करतूति न मलि न सोई विषाद विभूति सृष्टि स्वप्नवत है सपने होप रंक नाखपति हो जागे लाभन हानु कथे तिह प्रपंच हमारी मृत्यु प्रतीक्षण हो रही है तुलसी देखत अनुभवत सुनतन समुझत नीच चपरी चपेटे तेतन तेस गहे कर काल की करतूत कर्म खरी कर्मो हथल अंक चरा चर जाल हनत सुनत गाने गुनि हनत जगत जोतसी काल इंद्रियों की सार्थकता बे कह रचना रचे सुनबे कह किए कान धरि बे कह चित सहित परमार्थ सुजान सगुण के बिना निर्गुण का निरूपण असंभव है ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुण तुल निर्गुण की अपेक्षा सगुण अधिक प्रामाणिक है अंक गुण आखर सगुण समुझिय उभय प्रकार राखे तुलसी चारु विचार विषया शक्ति की नाश हुए बिना ज्ञान अधूरा है परमार्थ पहचान मत लसबान निकष चिता बे, बे अधरित मां नहु सती परायण विषयाशक्त साधु की अपेक्षा वैराग्यवान गृहस्थ अच्छा है शीर्ष उन किन कहो बरज रहे प्रिय लोग साधु के लिए पूर्ण त्याग की आवश्यकता खरिया खरी कपूर सब उचित न पियतिय त्याग क खरिया मुहि बेल कै विमल विवेक विराग भगवत प्रेम में आसक्ति बाधक है गृह आश्रम नहीं घर किन्े घर जात है घर छोड़े घर जाय तुलसी घर बन भी चह राम प्रेम पुरछ संतोष पूर्वक घर में रहना ही उत्तम है दिए पीठ पाछे लगे सनमुख हो त तुलसी संपत्ति चाह जो लख दिन बैठ गवाई विषयों की आशा ही दुख का मूल है तुलसी अद्भुत देवता आशादेवीना शेय शोक समर्पयी विमुख भये अभिराव मोह महिमा सोई सेवरते ते सेवत सदा बसत तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत विषय सुख की हेयता करत न समुझ झूठ गुन सुनत हो तिरंक पारद प्रगट प्रपंचमय कलंक लोभ की प्रबलता ज्ञानी सूर कभी कोह के, के लोभ विडंबना यही संसार धन और ऐश्वर्य की मद तथा काम की व्यापकता श्रीमद वक्र की प्रभुता बधिरन बधिर मृगलोचन के नय नो असला माया की फौज व्या संसार महु माया कटक प्रचंड सेनापति कामि भट दम्भ कपट का पाखंड काम क्रोध लोभ की प्रबलता ता ती नयति प्रबल खल काम क्रोधयुभ मुन विज्ञान था मन करह निमिष महोभ काम क्रोध लोभ के सहायक लोभ के इच्छा के, के, के परुश बचन बल मुनि बर कही विचारि मोह की सेना काम क्रोध लोभादि मत प्रबल मोह के धार नमः अति दारुण दुखद माया रूपी नारी अग्नि समुद्र प्रबल स्त्री और काल की समानता काहन पावक जार सक कान समुद्र समान कान कर अबला प्रबल के जगपालन खई